बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंद वंदे नित नंदसोदित श्रीनंद नंद बंदेराधिकरण गोपीजन सामुक्त बिंदव वाछा कल्पतुवश कृपा सिंधु पति पावैष्णवभ्यो नमो नमक वाचा लंगुंगतमहंगे लंग परमानंदमाधेव बृंदा तुलसीदे वै पिया वैकेश भक्तिपदेदेवी सत्व तय नमो नमः नारायण नमस्कृत नरोतम देवी सरस्वती वैसत होम धीरे संकर्तने कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति सदा मोदाजगो दे सदावघ्नमीषं तीथास्पिविर तम पनुतपाल भीतालवद्विपूत बंदे महापुरुषते चरण ज सुरीपी तराजक्षी धर्मीजभवच सा जर मे गध्यपिता वंदे महापुर चरण यहाद्लवन कचंदम छटा विस्फुरी जेत किम गोगवधु स्वदर्शी पूर्ण रस सागर सारमूर्ति साराधिका कदम श्रीकृष्ण चैतन प्रभु श्रियादाधर <coughs> शिव सदी गौरभक्त श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद गदा धर शिव सदी गौरभक्तिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम, राम, राम आज भुजो कनुका बतेतनको कमलाताक्ष विश्वाजुगधरम पालो वंदे जगत प्रिय करो कूणा तारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 मुक्तिं च च मुक्ति मुक्ति दिन भावानूपे नदा नाराण गंगातरंगरमणीयटा कलाप गौरीम भागम नाराण प्रियमन मदापारम भजीषनाथ बागीष वदनी लक्ष्मी यस से च वक्ष यृद संविधितिंगमे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम राम, राम, राम हरे हरि <coughs> तबदिण देव सुमितवत् स्पृहा परिभव विपुलश्च वद ममो इतिसवग्रह आर्तिमूल जावन्न ते अग्रिम भविणी तेलोक तबदय दवी नेहो सुमितवत् स्पृहा परिभव विपुलो लो तबद ममोसवग्रह आर्तिमूल जावन्न ते अंग्रिम व्यय प्रवणी तिलोक श्री शिल भक्ति सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कृपा जी ने ये प्रापंचिक माया जो है प्रापंचिक माया जय करने का बाद आप क्या चीज प्राप्त करना चाहते हो माया जय करना आप लोगों का सामने एक बड़ा बात है लेकिन वास्तव भजन का विचार करो तो माया जय करना ये प्राइमरी चीज है सबसे पहले माया जय करना जरूरी है क्योंकि ठाकुर जी जिस अवस्था पे है ठाकुर जी जिस अवस्था पे है गुरु वैष्णव जिस प्लेटफॉर्म पे है उस तक अगर हम पहुँच ना पाए तो हमारा सेवा हो नहीं पाएगा इसका बारे में पहले भी हम बोले थे चर्चा कर चुके जब अर्चन का बारे में गुरु वर्ग आपको सिखाते हैं अर्चन सीखो कैसे अर्चन किया जाए तो अर्चन का जो शिक्षा है उसका पहले लिखा हुआ है देवहुत्या देवम अर्शैत अर्चन का जो पद्धति है किताब है उसमें पहले लिखा हुआ है देवहुत्या देवम अरशैत आप देवता का अर्चन करना चाहते हो अर्थात दिव्य सूरी गणों को गुरु वैष्णव का तो आपको खुद देवता होना पड़ेगा उस अवस्था में अगर ना जाओ तो कैसे सेवा करोगे सेव्य वस्तु सेवक और सेवा तीनों अगर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रहे तो सेवा किसी भी हालत से होना संभव नहीं ठाकुर जी अप्राकृत अवस्था में रहते हैं ट्रांसेंडेंटल रियालम अप्राकृत भूमिका चिन्मय भूमिका चित भूमिका और अगर हमारा भूमिका है जड़ भूमिका है तो इस अवस्था इस अवस्था में हमारा ठाकुर जी का अर्चन पूजा सेवा भोग राख संभव नहीं हो पाएगा लेकिन प्रैक्टिस तो किया जाए अभ्यास योग जिसको बोला गया ये अभ्यास करते चलो कभी ना कभी हो जाएगा इसलिए गुरु वैष्णव सुजोग देते हैं मैं प्रैक्टिस करते चलो हाँ भजन का आभास बन जाए उसका बाद धीरे धीरे अभ्यास होते होते गुरु वैष्णव का कृपा लेते लेते संकीर्तन सुनते सुनते बस आज नहीं तो काल आपका चिन्मय जो अनुभव हृदय में आ जाए चिन्मय भाव आ जाए शील सोनातन गोस्ई पाद जी इस विषय में बहुत सारे चर्चा किए सुंदर वृहद भागवत अमित्र हरि हरिशंकीर्तन करते करते कैसा चिदभाव उदय हो जाता इस बारे में हम चर्चा करेंगे सायंकालीन अधिवेशन में बड़ा आश्चर्य विषय है माया जय करने का बाद आप क्या करोगे सबसे बड़ा चीज यह श्री लोपोपा जी कहते हैं कि अगर माया करने का बाद आप चुपचाप बैठ जाओगे आप मायावादी बन जाओगे माया करना बड़ा बात नहीं है लेकिन मायावादी माया, माया जय करने का बाद आपका मकसद क्या है माया करने का बाद आप अगर हरि कथा कीर्तन भगवान का सेवा लेकर व्यस्त ना हो जाओ तो आपका अवस्था हो जाएगा बड़ा ढीला मायावादी हो जाओगे इंद्रिय जय करोगे इंद्रिय जय कर बड़ा भरी तपस्या किया इंद्रियोजय किया माया जय किया मतलब इंद्रियोजय किया सब कुछ हो गया बस देन उसका बाद क्या करोगे उसका बाद अगर ध्यान से ठाकुर जी का हरी कृष्ण हरी कथा को जिंदगी में नहीं अपनाओगे तो आज नहीं तो कल तुम मायावाद बन जाओगे मायावादी इसीलिए काल भी चर्चा किया था चतुश्लोकी भागवत का मा चुश्लो की भागवत उसका कई विषय चर्चा हुआ था चतुश्लोकी भागवत का चर्चा हुआ था सुने थे उसमें शायद आप देखें चतुशलों की भागत चर्चा करते करते काल हमारा विचार आया था जे ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को भगवान साक्षात स्वयं तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं काल कुछ विषय का चर्चा हुआ था सुबह उसमें अगर कोई डाउट आ जाए तो मुश्किल है ठाकुर जी तो सर्व समर्थ है सब विषय में कुछ भी चाहे तो कर दे लेकिन ठाकुर जी का कुछ नियम है रूल्स एंड रेगुलेशन ठाकुर जी चाहता है कि ये नियम को ना तोड़े फॉलम ठाकुर जी का विशेष नियम है वेद पुराण सिद्धांतों जो है वेद उपनिषद पुराण इसमें ठाकुर जी स्वाभाविक कुछ नियम नियम को स्थापित किए उसको तोड़ते नहीं नियम नहीं लेकिन जब वृंदावन का विषय आप चिंता करोगे उधर देखोगे जो ठाकुर जी कभी कभी अपना नियम को तोड़ भी देते हैं ठाकुर जी का ये विशेष विचार है ऐसा तो लिखा हुआ है बहुत कुछ शास्त्रों में नियम नहीं है ये खाना ये ये करना ठीक है सब ठीक है लेकिन ठाकुर जी ये नियम फ्योम को कभी तोड़ भी देते हैं कैसे तोड़ते हैं भले प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा इतना गढ़ा प्रेम प्रीति है जब ठाकुर जी नियम को तोड़ देते हैं गुरु वैष्णव ऐसा नियम नहीं है सब जानते निंदा करे लोग लेकिन कभी कभी देखे किसका किसी का भक्ति बहुत ज्यादा है तो नियम को फेंक देते बोले चलो इसको इसको कीपा कर दे थोड़ा चाहे निंदा हो जाए ऐसा ही गुरु वैष्णव भगवान का नियम बड़ा आश्चर्य है ब्रह्मा जी ये ठाकुर जी का है जो ये जो चतुश्लोकी भागवत इसका विचार हृदय में कर रहे हैं काल बहुत विचार हुआ था रीति अर्थम यद प्रतीयत नतीयत स्वात्मी तद विद्वाद आत्मा यथा सुम इसका डिफरेंट एंगल्स कई दिख से इधर से विचार करो उधर से विचार करो कई एंगल से विचार उपस्थित किया गया था जब भी आई एम नॉट टोटली सैटिस्फाइड इसका ऊपर और भी विचार होनी चाहिए लेकिन समय कम है जो श्लोक देके शुरुआत हुआ उसका अगर सही ढंग से व्याख्या हो जाए आपका दिल में बड़ा आनंद आ जाए तब तक आदमी का जिंदगी में भय रहता है डर रहता है जब तक अपना प्रतिष्ठा आदि सब विषय विषय को लेकर जिंदगी में चलने का कोशिश करता है सारे प्रतिष्ठा आदि जो कुछ है अपना इंटरेस्ट जो है इसको हृदय में बैठा के रखा है तो उसका डर तो हर वक्त रहेगा ताबत भयम द्रोवीण देह सुहित सूहित निवितम मतलब पैसा धन दौलत तावत भयम द्रोवीण देह अपना अपने शरीर टूट जाए तो क्या होगा इसका और सुहित मतलब ये हमारा सामी है पोता पोती ये सब लड़का है हमारा सब है रिश्तेदार है इसका बारे में डर हर वक्त बने रहेगा इससे छुटकारा नहीं मिलेगा तावद भयम द्रविण देह सुम ताबस पीहा परिभव विपुलश चलो ताबस पीहा रहेगा आकांक्षा कई किस्म का आकांक्षा तरह तरह का हमारा लोभ है आकांक्षा है और जब तक महाराज लोभ रहता है हृदय में अच्छा अच्छा पहनना अच्छा अच्छा खाना अच्छा प्रतिष्ठा तो वो जो अवस्था है उसमें क्या है वो उसको अपमान मिलता है बड़ा विद्वान व्यक्ति है बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन इसका अंदर में किसी चीज का लिए अगर लोभ है तो आज नहीं तो कल किसी भी हाल उसको अपमान हो जाएगा क्योंकि वो लोभ उसको अपमान करा देगा नीचे फेंक देगा लोभ जो है वो लोभ उसको नीचे फेंक देगा चाहे वो बहुत पढ़ाई किया कुछ भी किया लेकिन सम्मान नहीं रहे ताबत भयम द्रविण देह स्वहित निमितम तावत स्पृहहा परिभवो परिभव मतलब पराजय हमारा अंदर में लोभ है तो हमारा पराजय हो जाएगा हमारा अंदर तो कोई लोभ नहीं है तो किसी का हिम्मत नहीं हमारा पराजय करें आँख कमापी जलते रहे ऐसा नियम है विपुल स्वलोभ तावत उस समय तक ये हमारा है ये हमारा है तावत ममो इति असत अवग्रह आरती मूल्यम ये आरती का जो मूल है मैं और मेरा ये दोनों विषय जब तक ना हटे तब तक वो तो कुछ नहीं होने वाला जावर नभयम प्रवणीतलो कहा प्रवृणीते वृणीते मतलब वर्ण करना वरण गोस्वामी लोगों ने विचार किया वरण अपंदसा अपन दशा वरण दशा सुने हैं कभी नहीं सुने शोभन उपस्थित हो गए उसका वरण दशा उसको अपंदसा सुने ही नहीं कभी कल सुनोगे जिंदगी झाल बड़ा अद्भुत विचार है तो यहां बताया गया जावन नौते नौतेम प्रवित लोग ठाकुर जी आपका चरण चरण को जब तक कोई व्यक्ति एकदम जबरदस्त वरण नहीं कर लेता वरण अपनाया नहीं तब तक उसका ऐसा हालत बुरे हालत रहेगा उसका बुरा हालत हर वकत उसका हालत सुधरेगा नहीं मुश्किल ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी भी अपना श्लोकों के बताया वत गृहम कारागृह इत्यादि श्लोक चर्चा होगा घर कारागार रहेगा कारागार जैसा और कोई अगर कहे कि महाराज मंदिर में है उसका अंदर में अगर संसार है तो बड़ा डेंजरस है सायकालीन उदिवेशन में हम चर्चा करेंगे ओपाध जी का बताया इसका ऊपर इस विषय में चर्चा करेंगे अब आज का विषय चर्चा का है यथा महांति भूतानी भूतेशनो प्रविष्ट प्रविष्टानि तथा तेसु न चर्चा ये सब बताया था बड़ा सरल आमि तो जगत है वसी जगत आमाते नमि जगत है वसी न जगत अमाते हम जगत में बैठा हुआ है अनुप्रविष्ट हो सारे जगत में कन कन में फिर भी हम जगत में नहीं है यह अचिंत शक्ति मेरा भूत भावन भूतगण भूत भावन भगवान सारे दुनिया में जो है प्रविष्ट ब्रह्म रूप फिर भी ठाकुर जी कहते फिर भी हम प्रविष्ट नहीं है हमारे अद्भुत ये स्वरूप है अब इधर जो है यथा महान्ति भूतानी भूतानी मतलब भूतग्रह जथा महान्ति भूतानी जहां भूतानी इसका मतलब क्या महान्ति मतलब महत्त्व से जितना सारे आया है ना पांच भौतिक जो विषय है खिति अपो तेज मरुद्ध गोम इत्यादि आया है ना इसी से निर्माण हुआ है ये जो जगत का निर्माण है कंस्ट्रक्शन इस जगत का जो निर्माण है ये जगत आप ये जो शरीर है हमारा ये भी खिति अपौ तेज मरुद्ब बम इसी से बना हुआ केमिस्ट्री में इसको एनालिसिस करो तो देखो मैं इसमें जितना एलिमेंट केमिस्ट्री में आता है सारे इसमें है शरीर में हमारे शरीर में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है पृथ्वी में आविष्कार जितना सारे एलिमेंट हुआ है सारे है इसका अंदर सारे एलिमेंट पोटासियम मैग्नेशियम तिकारंभ लेस देखकर यूरेनियम रोडेशियम आर्सेनिक सब कुछ क्या कुछ नहीं है एवरीथिंग इज जिंक है सब कुछ तभी शरीर चल रहा है लेकिन हैव सम परसेंटेज सब बॉडी का अमर हमारा शरीर के अंदर केमिस्ट्री का जितना सारे एलिमेंट है सारे हमारा शरीर के अंदर है लेकिन ये परसेंटेज इधर उधर हो हो जाए तो हो जाए, वो आप मर जाओगे। जैसे उदाहरण दे दे हमारा शरीर के अंदर में, में हमारा शरीर के अंदर एजी जी एजी एच जी मारकरी है मारकारी है तो बोला आदमी चौंक जाएगा मरकरी है मरकारी कैसे है तो बहुत पॉइजन है एक मारकारी जो है पारा पारा बोलते हो ना जो थर्मोमीटर में रहता है पारा उसको बोलते हो उसको केमिस्ट्री में मार्कर बोलते हैं ये पारा अगर एक बुद्ध तुम्हारा शरीर में चले जाए तो तुरंत में मौत और जख्म है किसी जगह उस जगह पर पारा का स्पर्श हो गया तो तुरंत खत्म हो जाओगे लेकिन वो पारा जब आयुर्वेदिक जो प्रोसीड्यूर है उसमें कई साल पार्थ को किसी दूसरा मेडि दूसरा चीजों का सारा मिलाकर मिट्टी का अंदर गाड़ दिया जाए मिट्टी का अंदर गाड़ दिया जाए उसका अंदर बहुत दिनों से तो मारकारी जो है मिट्टी का अंदर गाड़ दिया गया बहुत दिन से और किसी चीज का साथ मिला के आयुर्वेद में पद्धति कंपोजिशन है करके मिट्टी का अंदर गाड़ दिया गया बहुत दिन बाद उसको निकालेगा फिर उसका ट्रीटमेंट होगा उसके बाद वह महा औषधि बन जाएगा वो इतना बड़ा औषधि बन जाएगा कि आपका बहुत कई बीमारी आपको हटा देगा। उसका नाम क्या है उसका नाम है मकर खाया कभी मकर बड़ा सर्दी लगा बुखार मरने वाला है उसको मधु का साथ खा दो ऐसा हो जाएगा मकर अब वो तो वही मारकारी है उसके अंदर में वही पारा है लेकिन पारा को स... साबुद ऐसे खाने जाओ तो वो सुमर जाए ऐसा नियम है गुरु वैष्णव जैसे बोल रहे हैं ना वैसे भक्ति करो तो जल्दी कामयाब हो जाओ अपना मनमानी करो तो उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। जो जैसे बोले इन टोटो उसको फॉलो करो हा ना क्यों ये होना है हा जब प्यार होता है तब तो ऐसा होता है शेल महाराज गो से मा प्रचार में गया आसाम पे हम तो अभी चिंता करते हैं देखो ये सब महापुरुष ये लोग भारत का अंदर ये सब जो जगह कोई जाने वाला नहीं है इसलिए भक्ति तो महादेव को से हम तो हम हमारा रोना आता है सब लोग विदेश में जाने के लिए तैयार है सब लोग विदेश में जाए अरे तुम्हारा घर का प्रचार नहीं हुआ तुम्हारा जो घर है तुम जिस घर में बैठे वहां पिचिंग नहीं हुआ वो लोग सब अंधेरा में है तुम जा रहे हैं तुम्हारे घर में प्रचार करो अंग्रेजी में एक बात है चैरिटी बिगिनस एट होम तुम खाली बाहर बाबंगू महाराज आसाम का जंगल में प्रचार किया हरी बाप जहां सांप है इतना ही झप्पुर कुछ नहीं है एक गरीब है आसाम का आसाम का आदमी गृहस्थी कुछ नहीं है टूटा हुआ एकदम घर बाबांगू सिंह वहां ठहर के प्रचार किया रात का टाइम जब बरसाया छाती लेके बैठा हुआ छाती लेके घर का छाती लेके बैठा बारिश हो रहा है विस्तारा नहीं है सोने का कुछ कुछ नहीं है ऐसा गरीब उस सब मैया है उधर असम का बरस सादा सीधा हम भी हम भी देखते रहते हैं किसका हृदय इतना सरल है जो सरल है उसका पास ठाकुर जी बिक्री हो जाता है मेरा भी यही नियम है जिसका अंदर में सरलता उसका पास हम बिक्री हो मेरा काम नियम फियम सब क्या करें बामनगु महाराज ऐसा ये सब तो महापुरुष का विचार है एक दफे बामनगु महाराज का बड़ा बुखार आया बहुत तेज बुखार उठ नहीं पाते और क्या करें महाराज प्रचार उसी अवस्था में कभी कथा भी बोले कभी सो भी जाए अब ऐसा हुआ कि बिखार पर उठा नहीं जाए वहाँ का जो माता है सरल एकदम आसाम का इतना सरल है बच्चा जैसा वो हरिनाम दीक्षा जी अब तो जानता नहीं होता शास्त्रो वास्तु तो कुछ जाने नहीं वो रोते रोते आए और महाराज जी का मस्तक पे हाथ हथ गए गुरु जी तो तेरा क्या हुआ तेरा क्या हुआ गुरुजी, तेरा, गुरु तेरा क्या हुआ है बोलना गुरुजी तोर तो की हो लो गुरु तोर क्यों हो लो गुरु आ, सेवक जो है एक गुरु का शरीर में हाथ मत दो अब गुरुजी इशारा ईशारा कर रहे उसके करने दे उसका अंदर में कोई पाप नहीं है तो स्वाभाविक नियम क्या है कोई माताजी ना है किंतु तो विशेष नियम भी है है ना चैतन्य महाप्र एक बात बताएं चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम में जब लीला कर रहे थे तो क्या चैतन्य महाप्र स्त्री नाम सुनते ही डर जाते हरे पाप हरे पाप पार। कि प्रभु जी शिक्षा दिया ना वो चैतन्य महापो क्या की जब जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक मैया बूढ़ी महिया आदिवासी कोई अनपढ़ है वो जगन्नाथ को देखने के लिए बोले कैसे देखे इतना भीड़ बड़ा क्या है और खंबा को पकड़ के चैतन्य महापोह के इधर पैर दिया देखे चैतन्य महापुर जगन्नाथ दर्शन करते और जो सामने जो था कौन दामोदर आदि सब हे क्या कर रहे हो प्रभुकान ऐसा कहीं गाली देना शुरू कर दो बोले उसको देखने दे <coughs> उसको जगन्नाथ दर्शन करने दो उसको डिस्टर्ब मत करो उसका माफी कि जगन्नाथ दर्शन करने का जो चाहत है जो जो इच्छा है प्रेम है हमारा अंदर में कब होगा ठाकुर जी कह तो रहे इधर चढ़ के बैठा हुआ, वहां खंबा पकड़ा चैतन्य बाबू के पैर रखा वो देख रहे हैं जगन्नाथ हो है ये साक्षात कृष्ण है चैतन्य बापू उसका ऊपर पैर रखा अब वो चैतन्य कब वो जो चटक पर्वत को देखकर चटक पर्वत को उधर दौड़ रहा है कहाँ उधर गीत गोविंद का एक गीत गीत गोविंद का एक संगीत जो है वो कानों में आया कोई भक्तों गा रहा था धीरे समीरे इत्यादि सब गान है इधर गाना नहीं उचित नहीं ये गा रहा था और चैतन्य मो दौड़ा एकदम दौड़ लगाया कहा है वो जो गा रहा है उसको आलिंगन करें हम दौड़ रहा चिल्ला चिल्ला कर और गोविंद पीछे दौड़ा प्रभु जी रुको रुको रुको रुको रुको तो वो वो जनानी का कीर्तन है गान है स्त्री स्त्री गा रही है जब भी सुना स्त्री बस हो गया पत्थर जैसा बन गया कहा हवा का माफी दौड़ है और जहां स्त्री सुना पत्थर बन गया और चल नहीं रहा और जाके गोविंद हाथ को पकड़ा गोविंद का आलिंगन करके वो गोविंदो तुम आज हमको बचाया हमको तो हमारा तो हुस नहीं था हम जाके उसको अगर पकड़ ले तो हमारा तो सन्यास खराब हो जाता तो विचार बहुत किस्म का है बहुत विशिष्ट बहुत किस्म का विचार है ऐसा नहीं तो आचार्य जो, जो है जो लोग कथा बोलते हैं वो लोग तो आचार्य ही है चाहे दिखा ना दो था बोलने का मतलब क्या है तुम आचार्यों का आसन में बैठो वैसा आसन मतलब आचार्यों का आसन तो तुमको सावधान होना चाहिए कि क्या कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए सावधान ना तो आदमी बोलेगा महाराज इसी बात का डर है अब कुछ नहीं तो यहां जो है जहां भूता निभूति सुच्चिशन जैसे हम केमिस्ट्री का व्याख्या दिया सारे बहुत सारे दो चार व्याख्या उठाया तो इसमें ये विचार आया कि पंचभूत जो है खिति अपो तेज मरुद्ध्रोम इससे तो मेरा शरीर बना हुआ है।, है हुआ है ना सारे ये जब जब हमारा शरीर जल जाए ना जब हमारा ये शरीर जल जाए तो ये जलने का बाद क्या होगा इसमें हमारा जो पानी है चर्बी बन के रह गया वो जल के पानी का जगह पानी चला जाए पानी का जगह पानी चला जाएगा और जितना सारे वायु का जगह वायु चला जाएगा मिट्टी का जगह मिट्टी चला जाएगा जल का जाएगा जल में चला जाएगा तेज का तेज में चला, चारे पांचों भौतिक शरीर लेकर जो हमारा जन्म हुआ है ये जो हम उधार करके रखा ये शरीर एक्चुअली हमारा नहीं है सब आदमी विचार करो तो ये हमारा कैसे है ये तो हमारा नहीं है ये तो उधार करके रखा है उधार धरती मैया जो है ये जो जगदीश जगद जो है माया आया उससे हम उधार करके लिया है वो इसका मैया तो वो है उससे उधार किया हमने और जब जब शरीर छोड़ के जाए तो छोड़ चे छोड़ दे छोड़ के जाए तो ये जो विचार है उसमें पांच भौतिक जो शरीर है पांच भौतिक शरीर जो है ये पांचों भूत में मिल जाएगा पांचों भूत में कुछ नहीं रहेगा और आप जिसको आप बोलते हो हम बोलते हो वो निकल के दूसरा जगह चला जाए अब कैसे देखो ऐसे ही है बताया गया यथा महान्ति भूतानि भूतेशु उच्चा वचेश ऊंचा नीचा कोई भी सृष्टि का कोई भी वस्तु व व्यक्ति है एक भी वस्तु व व्यक्ति देखाओ जिसमें ये पांच भूत नहीं है पांच भूत पंचभूत नहीं है क्या दिखा सकोगे कोई एक पांच भूत जो जो जगत है इसमें एक चीज दिखाओ जो इसमें ये पांच भूत का पांच भूत पंचभूत नहीं है दिखा सकोगे अगर आप बोलोगे खिथी ओपो तेज मोरूद खिति अपो तेज मोरूदीन आकाश आप बोलोगे हा मां हम दिखा सकेंगे वो कैसे दिखाओ बोलके एक लोहे का टुकड़ा लाया माइंड इट एक लोहे का टुकड़ा लाया और हमको बोला महाराज आप दिखाओ इसका अंदर में क्या आकाश है ध्यान से सुनना आप अगर लोहे का टुकड़ा लाओ अब बोले आप बोला सब विषय में है क्या यह लोहे का टुकड़ा जो है इसका अंदर में आकाश है हम बोलेगे हाँ है तो कैसे बोला हाँ आपको समझ में नहीं आएगा वैज्ञानिक लोग जो है उसका सामने हम बात करें तो समझ पाएगा वो लोग जानता है ये जो लोहे है इसका अंदर में भी आकाश है आकाश है इसका अंदर में लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा क्यों उसका डेंसिटी इतना तगड़ा है तो इंटर मोलिकुलर स्पेस जो है इतना डेंस है आप देख नहीं पाओगे लेकिन है ऐसे हर वस्तु जो है मिट्टी बोलो चाहे लोहे बोलो जो कुछ भी बोलो हर वस्तु में ये पांच भूत जो है वो है लेकिन हमारा जो शरीर है ये बड़ा एक्सीलेंट चीज है इसमें पूरा शरीर में कार्बन जो है कार्बन सी ये सबसे बड़ा तगड़ा चीज है पूरा दुनिया में जितना है कार्बन का जो एक्शन है वो सबसे बड़ा है कार्बन इसीलिए केमिस्ट्री में इसको पैरेंट एलिमेंट बोला गया है पेरेंट एलिमेंट क्यों कार्बन छोड़ के कुछ होगा ही नहीं जितना सारे कलर देखो हमारा शरीर का कलर बाल का कलर काला है शरीर का कलर धोला है काला है कुछ भी कपड़ा का काला लाल है जो कुछ भी है जो कुछ दिखाई पड़ रहा है तुम्हारा सामने सब कार्बन है कार्बन छोड़ के कुछ नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी करो एसिड जितना भी जो तुम्हारा लेबू खाओ तैतुल खाओ तैतुल जो है जो कुछ भी है सब ऑर्गेनिक हो रहेगा कार्बन का चेन रहता है यहां तक भी जो प्लास्टिक लेते हो प्लास्टिक का फाइबर ले सब कुछ सब कार्बन छोड़ के कुछ नहीं कार्बन का पूरा चेन है एक एक करके पॉलीमर ग्रुप केमिस्ट्री में बोले यार जो कुछ भी है मेरा कहने का मतलब था केमिस्ट्री बताना मेरा उद्देश्य नहीं था मेरा उद्देश्य है आपको यह बताना कि हर भूतों का अंदर हर वस्तु का अंदर हर व्यक्ति का अंदर सब आपका <coughs> ये जो पंचभूत है खिति अपो तेज मर उद्भव सब विषय है प्रविष्टानी प्रविष्ट सब विषय अप्रविष्ट होके वायु तो अलग से भी है वायु अलग से भी है चल रहा है वायु अलग से है खिती भी आकाश भी अलग से है मिट्टी भी अलग से है अलग है।, है ना सेपरेट एक्जिस्टेंस Lutheran, लेकिन फिर भी हर वस्तु का अंदर व्यक्ति का अंदर भी इस इसका अनुप्रवेश है ये दो चार उदाहरण के द्वारा आप ये विचार समझ लो यथा महान भूतान भूतेशनों प्रविष्टान्न प्रविष्टानि प्रविष्टो हो कभी अप्रविष्ट है प्रविष्ट है एट द सेम टाइम अप्रविष्ट है प्रविष्टान प्रविष्टान प्रविष्टानी अप्रविष्टान अप्रविष्टानी तथा तो तेसु न समझ लो कि महा में हर वस्तु में होते हुए भी पूरा जगत में होते हुए भी बस जगत से पूरा अलग का मेरा अलग स्वरूप है ऐसा <coughs> करके ठाकुर जी अपना सृष्टि का जो विषय है तत्व ज्ञान जो है ये तत्व ज्ञान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं और उसका बात कह रहे हैं कि एतावदेव जिज्ञासम तत्व तो तो जिज्ञास सुनाता नहा ये जो इतना तक हम जो कहा इट्स बिग बिग मिस्ट्री ये जो रहस्य है इतना गुप्त रहस्य है कि इसको काटना बहुत मुश्किल है इतना गुप्त रहस्य है इसको इसको भेद करना पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल है इसको भेद करके जाओ तो उसके अंदर में अनंत नंद सागर ये चार जो चतुश्लोक भागवत भागवत ये चोर चार श्लोकों का अंदर सब कुछ बड़ा हुआ है अठारह श्लोक का जो कुछ भी है इसका इसका एकदम जिस्ट इसका अंदर में छुपा हुआ है तो अभी एताव देव युज्ञा संज्ञासनातना अभ्याम वैतिरिक्याम सत्वोत्तम सर्वदा हम भी ऐसा सोच लो कि हर वस्तु में व्यक्ति में ऐसा करके मैं ऐतावदेव जिज्ञासम यहां तक का जिज्ञासा ही जीवात्माओं को लिए यही सबसे बड़ा जिज्ञासा एतावदेव एतावत मन जितना तक हमने छापा किया क्लियर किया यही तक क्वेश्चन आना आनी चाहिए हर जीवो का अंदर क्यों नहीं आना है एतावत एव तत्व जिज्ञासनातन तो तो हा कोई अगर तत्व तो जिज्ञासु है उसका हृदय में ये सब क्वेश्चन आना चाहिए आनी चाहिए अन्न व्यक्तिर क्या अभ्याम अन्नय मतलब डायरेक्टली और, और इनडायरेक्टली अन्नय व्यक्ति रे क्या अभ्याम जत सात सर्वोत् सर्वदा जो कुछ भी दिखाई रहे है वो ब्रह्म वो सब ब्रह्म छोड़ कुछ नहीं ठाकुर जी ब्रह्म स्वरूप में और अपना स्वरूप पकड़कर धाम में भी लीला कर रहे ये भी नित्य स्वरूप है प्राकृत तो कोरिया माने कृष्ण कॉलेबोर किलेबर को जो प्राकृत तो करके मनन, मान रहा है विष्णु निंदा नहीं है ता विष्णु निंदा नहीं आर ताहर उप प्राकितो मानता है जो विष्णु कॉलेवर और गुरु वैष्णवों को जो प्राकृत मानता है करके अपना नरक में जाता है हमारा शास्त्रों का विचार है खूब जल्दी खूब जल्दी तुरंत ठाकुर जी का पास जाना चाहो एक मत तो एक मतलब विशुद्ध गुरु वैष्णव को पकड़ के रखो यही तरीका है और खूब जल्दी बहुत जल्दी नरक में जाना चाहो बहुत जल्दी तो भी गुरु वैष्णव को गुरु से सामने रहो अपराध दोनों ही एक रास्ता है। खूब जल्दी अगर नरक में जाना चाहो इतना जल्दी रास्ता नहीं हो नरक में जाने का इतना जल्दी रास्ता कुछ नहीं है गुरु वैष्णव के सामने अपराध कर बस फाट एक सेकंड भी नहीं लगा तुरंत नरक और तुरंत गुरु वैष्णव भगवान के पास जाना चाहो तो वो भी पकड़ के रखो वो छोड़ना चाहे तो छोड़ना नहीं पकड़ के रख बोला मारो गोरो करो महाराज हम छोड़ेंगे नहीं अब आप जाओगे तो जन हमको लेके चलो तो ये ऐसा विचार है हम भगवत जी बृहद भगवत से बचाएंगे सोनातन गोस्वामी का विचार तो बहुत सुंदर विचार सनातन गोस्वामी बताया स्वायकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे लोग हंसते हास, रह जाएंगे इतना सुंदर विचार है तो एतावधव जिज्ञासम एतावधव जिज्ञासम तत्व सुनातना अन्न व्यक्ति रेख क्या भत्सत सर्वतो सर्वद अन्नाय और व्यतिरिक रूप से सर्वत्रा, सर्वत्रों सब जगह जो कुछ वो वस्तु है वो एक ही चीज ठाकुर जी है और इसका ब्रह्मा जी का आशीर्वाद रहा कि ब्रह्मा जी का ऊपर आशीर्वाद रहा एक तत्त मतलब समातिष्टमे न समाधिना भवान कल्प विकल्प सु नह आपको मोह नहीं पकड़ेगा आपको मोह नहीं पकड़ेगा आपको मोहो पकड़ेगा नहीं हमारा आशीर्वाद रहा खूब करो आप सृष्टि का काम करो कुछ भी करो हैं लेकिन आपको कुछ नहीं होगा बंधन नहीं होगा अगर संसार में हर क्रिया कर्म को ठाकुर जी का सेवा में बदल दो मेरा बात समझा नहीं संसार का हर क्रिया कर्म को ठाकुर जी का सेवा में कन्वर्ट कर दो लड़का का पढ़ाई का व्यवस्था करो लड़का को नहा खाना दे रो सब कुछ ये ठाकुर जी का दास है इसको हम ठीक करें तो ठाकुर जी का सेवा करें हर वस्तु और व्यक्ति को ठाकुर जी का सेवा का जो मूड है उसमें घुमा दो तो सारे पाप चला जाए कोई नहीं होगा इसलिए शास्त्रों में शास्त्रों में कहावत है शास्त्रों में लिखा हुआ है जगन्नाथ भगवान स्वयं बोले मन निमित्तम कृतम पापम धर्माय कल्पते हमारा लिए अगर बाहरी दृष्टि में कुछ पाप भी करोगे वो भी वो भी हमारा सेवा मन निमित्त कृतम पापम धर्माय कल्पते हमारा लिए तुम अगर बाहरी जगत का दृष्टि में पाप है वो कम नहीं करना चाहिए वो भी कर दिया फिर भी वो तुम्हारा लिए पुण्य बन मन जाएगा मन निमित्तम कृतम पापम धर्माय कल्पम पुण्य नहीं पुण्य हो तो स्वभाग हम तो गलती बढ़ दिया नहीं धर्माए कल्प अत भागवत धर्म बन जाएगा मन निमित्र तो हमारा लिए अगर करोगे हैं जैसे एक उदाहरण दे सीधामा भी, सीधामा भी एक साथ एक साथ पढ़ने गया था कृष्ण बलराम गया था संधिवि मुनि का आश्रम पे और वहां सुदामा विप्रो भी, भी पढ़ रहा था एक दिन सीतामा को कृष्ण बोले तुम तो इतना प्यार कर रहे हो हमारा भूख जड़ भूख जोड़ भूख लगा और गुरु माँ कब भूख कब भजन दे कोई ठीक नहीं है हमारा बहुत भूख लगा है तो क्या करे भले काम करो ना गुरु माँ अंदर में छोले भाजा रख छोले भाजा टाँग के रखा है तो से ले आओ भले तो चोरी हो जाएगा आ, चोरी क्या हो हमारा भूख लगा है तुम तुम नहीं आ ले आओ घर से वहाँ टंग टंगा हुआ है कृष्ण बोला सुना बोला इतना प्यार करता हूँ क्या नहीं कृष्ण को तो चलो कृष्ण बोल रहा है तो कृष्ण तो आत्मा का आत्मा अनंत ब्रह्मांड का सबका अंदर में जो आत्मा है वो कृष्ण है वो बोला तो उसका तो कहना मन नहीं चाहिए अंदर में गया आ छोला लेके चोरी करके आ रहा है कृष्ण गुरु माँ को बोलते देखो छोला छोरनी करने के लिए गया है बोलो खुद बोल रहा है चोरी तुम्हारा भूख लगा है तुम लाओ अब जो चोरी करने के लिए बोला गुरु मां को देखो छोला चोरी के लिए गया वो रोना शुरू कर दिया तुमने ही तो तुम बोला बोला हम देखा तुम हमको कितना प्यार करते हो हमारा लिए बदनाम ले साइन कर सके कि नहीं <laughs> क्या हुआ ठीक ही हुआ चोरी करने नहीं गया जगत में जितना सारे वस्तु है सब हमारा ही है हमारा है ना गोपियों जो बोला ए बेटा चोर बेटा चोरी करने आया है माखन चोर सब चोरी करके ले जा रहे आ ओ बेटा ऐसा करके बोला तू चोर है हम चोर है बोले तू चोर है कि हम, हम चोर हमारा घर से चुरा रहा है बोले हम चोर है बेटा पका कृष्ण बोले सब सब मेरा चीज चुरी कर रहे विचार करो तो ठीक ही बोल रहा है गोपियों के घर में चुरी करने देता है गोपी बोल रहे चोर है बोला हम चोर है कि तू चोर है? है हमको चोर बोल रहा है तो विचार करो तो ठीक ही है कृष्ण चोर नहीं है चोर तो हम लोग है सब सारे वस्तु तो कृष्ण का ही है तो इधर जो है ऐसा करके जो विचार बताया उसमें ब्रह्मा जी को भगवान आशीर्वाद दे कुछ नहीं होने वाला आपका आशीर्वाद रहा और सृष्टि का जो विषय है उसको संभालते हुए आपका हृदय में कोई मोह नहीं पैदा होगा हो गया दसम <coughs> दसम ये जो अध्याय है दूसरा दुस्साहक का इधर बदरायण उचु बदरायण मतलब शुभदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इसको ध्यान से सुनना इस विचार के बाद हम तीसरा स्कंध में चला जाए इधर बता रहे इतर भ्रो सर्ग विसर्गस्ता मन्तरु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय अत्र सर्ग विसर्गस्ता पुसन मुतु मन्तर ईषाणु कथा निरोद मुक्तिराश्रयः दशमस्य सेशुद्वा नवा नीह लक्षण महा महात्मा श्रुते नर्थेन चांद जैसा ये जो नौ विषय बोला उसमें दसमस्व विश्व दसमस्व मतलब दस नंबर तत्व का प्रतिपादन करने के लिए ये नौ तत्व है एक प्रोमेयो है और प्रमाण जो है नौ प्रोमे मेय रत्ना बोली जो है बोला बोल देवी जो इसकी चर्चा करके देखना इसमें है एक चीज है प्रोमेय टू बी प्रूफ प्रमाण करना है बाकी ऐसा ही है विचार जो यहां जो बोले ये जो है ये सारे लेके भागवत जी मार अभी जो बताया भागवत का <coughs> <coughs> भागवत का जो लक्षण बताया अत्रो स्वर्ग विसर्ग स्व स्थानम पोषण होता मनन मन ईशानु कथा निरोध मुक्ति राश्रय ये सारे तमाम जो चीज है ये लेके पूरा समाज भागवत जी महापुराण का पूरा जो विषय है ये है अब एक एक करके विचार करें अत्रो ये स्वर्ग है ये दस लक्षण युक्त हो दस लक्षण युक्त भगवत तत्व विज्ञान है अब भगवान का विराट जो स्वरूप है विराट रूप और स्वरूप को जो उत्पत्ति होता है उसका नाम स्वर्ग विराट स्वरूप जो महाभूत वो जो आपका सब सृष्टि होता है सारे सारे सृष्टि का जो होता है उसमें विसर्ग कौन है वो चराचर सृष्टि ब्रह्मा से पहले तो आपका सृष्टि में क्या होता है पहले सृष्टि में महोत्व तो आए महत्व तो सृष्टि हो इसका नाम है स्वर्ग इसका बाद धीरे धीरे सृष्टि होगा लेकिन विसर्गो जो है वो ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा का भी उत्पत्ति होगा बाद ब्रह्मा से जो चराचर <coughs> भूतोग्राम के उत्पत्ति आदि सब होते रहे इसका नाम है क्या है विसवर्गो तो स्वर्ग और विस्वर्गो दोनों का आइडिया होगा और भगवान सृष्ट जीवों का तत्त तत्त मर्यादा रक्षा के लिए द्वारा उत्कर्ष लाभ इसका नाम स्थिति कैसे इसका स्टेबिलिटी कर दे जगत का जो स्टेबिलिटी स्थिति और उत्कर्षो अवस्थित जो है भक्तजने भगवान ये सब जो ये सब जो हर ए वस्तु व्यक्ति का एक तो स्थिति तो कर दिया ठाकुर जी ये जो स्थिति है इसमें जो भजन करते हैं जो लोग भजन में उसको अगर कृपा ना करे वो जो भक्तो लोग जो भक्त उसको अनुग्रह ना करे तो अनुग्रह ना करे तो भक्तों लोग कैसे भजन करें अनुग्रह करना चाहिए ना इसका नाम है पोषण जब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा जगत का विश्वम्बर विश्वम्बर चैतन मापो का नाम विश्वम्बर रखा गया इसलिए कि वो पूरा तमाम आनंद ब्रह्मांड को पोषण करते हैं धरण धारण और पोषण करते हैं इसलिए इसका नाम विश्वभर विश्व को धारण पोषण इस्लाम, नाम विश्वम्बर भरम पोषण सब करते हैं तो ये जो भक्त जनों का अनुग्रह ऊपर जो अनुग्रह इसका नाम पोषण और ये जगत का आप हर जीवों का अंदर में कर्म का जो वासना है इसका नाम उथी हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है।, है इसका नाम उथी कर्म वासना और एक एक मोनु का जो चेंज हो जाता है उसका नाम मनंतर समझा मेरा एक एक मोनु आता है चौदह मन्नातर में एक एक चौदह मोनु आता है एक एक मोनू का जो चेंज हो जाता है उसका नाम है मनंतर उसका बाद ईशानु था ईशानु कथा भगवान का जो प्रबल विक्रम है भगवान का जो लीलाए हैं इसका बारे में जो कथा है इसका नाम है ईशानु कथा ईशो अनु कथा ईशानु कथा अनु कथा क्यों बोला ईशो कथा बोलने से होता भले नहीं ईशो कथा बोलने से अधूरा रह जाएगा ईशानु कथा इसका मानी है ये ईशो कथा ठाकुर गुरु वैष्णव का मुखार से निकालना चाहिए तब वो एक्टिव हो जाएगा समझा मेरा बात हरि कथा तो नित्यकाल स्थिति उसका है ही है लेकिन वो कथा जो गुरु वैष्णव का हृदय से निकालता है जवान से वो औषधि बन जाता है ऐसे तो औषधि है ही है लेकिन वो more active, उसका जो जैसे एक आयुर्वेद में बोला ये मेडिसिन को आपको दूध का साथ खाना चाहिए तब काम होगा ये मेडिसिन को आपका मधु का साथ खाना चाहिए ये मेडिसिन जो पानी का बुलबुले पानी का साथ तो ऐसा ऐसा करोगे तो मेडिसिन का फल मिलते रहे नहीं तो फल कम मिलेगा तो ऐसा ही है जब गुरु का मुखारे में निकलते रहते हैं तो वो बात तगड़ा दावा है बड़ा औषधि बन जाता है इसके बारे में हम चर्चा भी किया था पीवन तीजे ये सब श्लोक का चर्चा किया है और ये जो है इधर कथा हो गया ईशाणुकथा मनंतर हो गया ईशानु कथा हो गया और निरोध किसको बोलता है जैसे चौ महीना आप मना रहे हो ये जो है ये नियम है जब ठाकुर जी सृष्टि को पूरा अंदर ले चौ महीना जब चुपचाप बैठ जाते हैं ना चौ महीना जोगिद्रा अवलंबन करके सारे भूतो ग्राम को अंदर लेके बस ये जो ये जो है इसका नाम है निरोध चार महीना जो है इस तो हम ऐसे बोला चार महीना जो है चौ महीना का लिए आ, जी जब सृष्टि को ग्रास कर लेते हैं सृष्टि को एकदम अंदर में लेके ताज बोला ना चौ महिना जो मनाते हैं हम चौ महीना के लिए ठाकुर जी चुपचाप निश्चिश होकर स्वयं कर रहते हैं सम अवरुद्ध समस्त भग सब शक्ति को लेकर चुपचाप ऐसा है चौ महीना मनाते और तमाम सृष्टि को निरोध करके निरोध मतलब लॉकिंग निरोध करके रखा है कोई उसका अंदर में कोई प्रकाश नहीं है भगवान का लीला का कोई प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता ये जो है इसका नाम है क्या है इसका नाम निरोध अभी कुछ नहीं भगवान सब कुछ को अंदर सब लय करके जीव शक्ति को सब लेके निरोध करके बैठा हो जय जय जी अजाम इतना श्लोक बताया था जय जय जम जीत गुना सम्लोक आएगा दस कंध में और इधर जो है निरोध मुक्ति अभी आया मुक्ति अभी तो एक एक करके नौ लक्षण को बता रहे है ना नौ लक्षण पूरा जो है सी पूरा के पूरा श्रीमत भागवत जी महापुराण में है और इधर जो कह रहे हैं कि इधर क्या है वजह मुक्ति और अविद्या आत्मा मुक्ति किसको बोला है इसका व्याख्या गौड़ी समाज में सुंदर है क्या है बोले जीवो को जीव जब भोग वासना करते हैं ना उसको माया पे डाल के ठाकुर जी ट्रीटमेंट ठाकुर जी का जो माया है वो माया उसको ऊपर चढ़ जाता है कृष्ण किस अनादि ओर माया है माया माया ही दिखाई पड़ता है कुछ नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि माया में फंसे हुए और जब उसका गुरु वैष्णव का संग हो जाए वास्तव तब, तब उसका क्या हो जाए मुक्ति हो जाए क्यों उसका स्वरूप का उद्बोधन हो जाए तो गौड़ी समाज में गौड़ी सिद्धांत में मुक्ति का व्याख्या ऐसा है कि मुक्तिर मुक्ति हितवाण व्यवस्थित मुक्ति मुक्तिर हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति मुक्ति कथा का माने है दूसरा जो स्वरूप बना के रहे हो हम लड़की है लड़का है हम फलाना घर का इस स्वरूप को फेंको इसका बारे में इसका बारे में बताया गया मुक्तिर हित्वाथा रूपम दूसरा जितना स्वरूप हमारा सामने माया देवी तुम उपस्थित कर दिया स्वरूप को फेंको और फेंके स्वरूपे न्यवस्थित तुम कृष्ण का दास हो दासी हो ये विचार को हृदय में पूरा बैठाओ हो तो मुक्तिरहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति थी मुक्ति ये गौड़ी समझे तो मुक्ति शब्दों का तो ये जो सारे हमारे बताया अत्रो है ना ये सारे आदम से विशुद्वा नानमीह लक्षण ये नौ लक्षण जो तया दसमश दशम कौन है कृष्ण दशम कुछ ना बोले शिव दसमश विश्व द्वार दशम तत्व को क्लियर करने के लिए नौ पूरा तमाम ये नौ तत्व जो है कृष्ण का साथ जोड़ा हुआ तो है तो कृष्ण तत्व हैं ये समझ के रखना और ऐसा करके ठाकुर जी ये भद्रायण ऋषि सुंदर बताए कि कैसे सृष्टि होते रहता है इसके बारे में हम नवम स्कंध में पूरा के पूरा इसका विषय में हम बताएंगे अभी चलते हुए हम तीसरा में प्रविष्ट हो गए अभी अभी अभी प्रविष्ट हो गए यह अभी संखेप में हम चर्चा करेंगे तृतीय स्कंधो का प्रथम पहला अध्याय एक बात सुन के रखना हम दूसरा स्कंदों का चर्चा के लिए कम से कम तीन दिन ले लिया लेकिन जितना भी कथा मार्केट में चल रहा है कथा जी जहां भी हो रहा है वो लोग दूसरा स्कंदे को स्पर्श नहीं करता और करता भी है थोड़ा बहुत इसलिए वृंदावन में एक मजादार कथा है जितना सारे वक्ता है कथा भागवत प्रवचन करते वो अद्वितीय वक्ता हमारा अद्वितीय वक्ता बोलता है क्यों वो द्वितीय स्कंदों को छोड़ के प्रवचन देते हैं द्वितीय स्कंदो बहुत कठिन है द्वितीय कंधो में व्याख्या करने जाओ तो उसका पोल फोटी खुल जाएगा इसलिए वर्णन नहीं करना चाहते इतना गंभीर विषय है उसको छोड़ के बस चले या गप बोलते हैं गप मार दे बस हो गया कथा पूरा जाओ यहां जो है राजोचो राजा बोल रहे हैं कि ये जो है सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं और परीक्षित महाराज जी क्वेश्चन करते हैं आप जो कह रहे हो कि सुखदेव गोस्वामी अभी बताएं कि एवं एतत पुरा पुरा पुरापृष्ठो मैत्रिये भगवान किल खत्या बनम प्रविषे नक्ता स्वगृह रिद्धिमत यद अयम मंत्रो भगवान अखिलेश्वर पौरवेंद्र गृह हित प्रविवेशात्मो स्वाकृतम भले बिदुर जो है हम संक्षेप में कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बिदुर जी महाराज सारे ये संपत्ति ये जो राज्यों राजधानी सारे छोड़कर जंगल में चला गए और मैत्रियों का साथ उसका दर्शन हुआ देखा हुआ पौरविंद्र गृह हित्वा कौरवेंद्र यहाँ अतः राज्य राजधानी जो है कौरा कौरव वंश का जो उसका उधर ही तो था ना विदुर जी महाराज कहां था उधर ही तो था उसका ही तो मंत्री का, का काम करते ना? का का का थे ना मंत्री विदुर जी महाराज मंत्री का काम करते थे मंत्री और कोई तंखा नहीं लेते थे सिर्फ तंखा ही नहीं कोई रेशन भी नहीं लेते थे कि तंखा नहीं लेंगे महाराज मोटा रेशन ले, ले वो भी नहीं कुछ नहीं सिर्फ से फ्री सेवा बिदू जी महाराज पूरा जितना दिन उधर उपस्थित थे बिदु जी महाराज सेवा के बिना पैसा का कोई तंखा नहीं कोई रोटी चाल डाल कुछ नहीं कुछ नहीं फ्री सेवा बिद्यू जी महाराज मंत्री थे और घर में आकर भिक्का करने जाते थे घर में ऐसा करके एक एक घर में भिक्का लाके बिदू को देते बोले यही मिला है बिदू उसी को करो और उसी करके खाते थे और ठाकुर जी को खिलाते थे इसीलिए विदुर जी महाराज का जो बुद्धि है वह शुद्धि एकदम इतना खाने पीने का मामला भी जितना कंट्रोल करोगे जितना विचार बनाओगे लेकिन अपमान नहीं करना जिसमें प्रेम है प्रति ठाकुर जी का प्रसाद है उसमें विचार करके लेना तो आपका बुद्धि शुद्धि होगा खाना पीना बंटना बैठना जो है विचार नहीं करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे कुछ नहीं होगा तरक्की नहीं होगी जितना शुद्ध विचार बनाओगे उतना ही आपका विचार का क्षमता जो है बढ़ते चलेगा थिंकिंग विचार का क्षमता नहीं तो नहीं होगा ये नियम है जो भी है ये जो है इधर क्यों गया छोड़ के और परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कत्रो कत्र भागवता मैत्री मैत्री एन महित्रेन, मैत्री एना आस मैत्रियों का साथ इसका संगम कहां दर्शन हुआ सहो संवाद संग्दाद संवाद इतत वर्णयो न प्रभो और जो मैत्रो मुनि का साथ जदबा यम इधर बताया जे कुत्र भगवता मैत्रियेण संगम जो विदुर जी महाराज का साथ मैत्री मुनि का कदा व सह संवाद क्या क्या संवाद हुआ था कहा देखा हुआ था इतद वर्णयो न प्रभु अस्माकं सकासे हम लोगों का सामने आप ये सब बताओ कृपा करके आर क्यों बोले ये कोई सामान्य बात नहीं होगा ये कोई सामान्य बात नहीं हो सकता न ही अल्पार्थो दयास्तो विदुर से अमल आत्मन तस्मिन वरीय से कृष्ण साधुवादो साधुवादो पर विंडित बिदुर जी और बच्चे को संवादों होगी साधारण कुछ नहीं होगा गंभीर प्रसंग आएगा इसलिए आपका सामने ये प्रश्नों मैं कर रहा हूं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब, भी, जब भी जी महाराज को ने जब भी अंध राष्ट्र ने बिदुर जी महाराज को बुलाया जो आओ थोड़ा इस विषय में हमको बुद्धि दो क्या करने चाहिए ये जो समस्या आया है इस समस्या आया है इसमें क्या करना चाहिए तभी बिदुरु जी तुरंत आके महाराज आपको ये करना चाहिए इसमें धर्म का पालन हो जाए इसमें अधर्म का पालन हो जाए तो आपको ये विचार करके बिदु जी महाराज हर वक्त बोलते रहे लेकिन औधो दास को भी उसका एक विवाद माना नहीं उपदेश लेते रहे लेकिन लिया नहीं सुखदेव गोस्तमय कह रहे हैं जद भव रहेपहूतनम प्रविष्टो मंत्रा पृष्ठ किलो पूर्वजेन तताहो तत्मृशा बरियानो जन मंत्रिण वैदरीक बदंती जब भी उसको बुलाया गया तो जाके क्या की उसमें तरह तरह के विचार उपस्थित किए महाराज राजन आपको ये करना चाहिए ये करना चाहिए ऐसा बताया और वो जो तमाम तमाम उपदेश जो बताया कौन विदुर जी महाराज तमाम उपदेश बताया इस उपदेश का नाम है वैदुर कम विदुर का तमाम उपदेश उसमें है बोले कैसे उसको जाना पड़ा छोड़कर राज्य राजधानी ऐसा छोड़ के जंगल में क्यों चले गए बोले महाराज इसका पीछे कारण है दुर्योधन ने उसका बड़ा भारी अपमान की दुर्योधन ने इतना बड़ा अपमान किया कि अपमान सहन नहीं होता लेकिन तब भी अगर बताओ कि अपमान किया इसलिए चला गया एक गलत बात है क्योंकि महा ये जो है महाभागवत बिदुर जी को दुर्योधन कई बार अपमान किया एक बार नहीं लेकिन ये अपमान बड़ा बात नहीं है बिदुर जी तो साइन कर लेते महापुरुषों को अपमान करो तो कुछ नहीं होता अगर हम ये सिद्धांत करें अपमान किया तो चला गया गलती होगा अपमान उसका जब देखा जो हमारा बात तो मन ही नहीं मन नहीं रहा और उसका द, ये खानदान है धंस होने वाला बिदुर जी अपना दर्शन इतना क्लियर है वो विचार करके देखा अभी जो हालत हो रहा है पूरा खानदान उजार जाएगा वहां अपना दिव्य दृष्टि से देख लिया बोले अब ठीक है और जब इधर जो है दुर्योधन ने उसको अपमान किया ये बड़ा बात नहीं है क्योंकि इससे भी कई गुण बड़ा चीज है कि वो खानदान उजार उजारने का समय आ गया इस समय क्या हुआ मैं बिदुर जी महाराज को बुलाए कौन अंदर अंध राष्ट्र में चर्चा चल रहा था अंदर में चर्चा चल रहा था अंदर में चर्चा चल रहा था ये ये करना चाहिए राजन ये करना चाहिए इतने में दुर्योधन का कानों में शब्द आ गया कोई ऐसा उपदेश दे रहा था उचित जो उचित वही बता रहा था लेकिन दुर्योधन का बड़ा गुस्सा आया इतना गुस्सा आया कि अपमान करना शुरू कर दिया दुर्जोधन का इतना गुस्सा आया बोले ये दासी पुत्र को कौन बुलाया कौन बुलाया दासी पुत्रों को इसको फेंको बाहर निकाल दो इसको धक्के लगाकर भी दुरू जी को बोला महाभागवत वैष्णव है उसको बोले इसको कौन बुलाया दासी पुत्रों को हमारा ही खाएगा हमारा ही कुछ खाता ही नहीं उसका खाता है साधु संत महात्मा लोग किसी का खाता है ठाकुर जी बेचता है सारे लोग फल लाता है ये लाता है किसका खाता है संत महात्मा जहां बैठ जाए खाना मना अपने आप आ जाता लेकिन कभी भी हिंसा होता हमारा क्यों कह रहा है ये भी है मूरख सब तो ये जो है क एनम अत्रो उपो जुहाव जिम हम दासम जद बलि नहीं व हमारा खाया बोला नही जब बलिन नहीं वो पुष्ट बलि मतलब हमारा चीज लेके ही तो जी रहा है बोले क एनम अत्रो उपोजुहा जद जद जद पुष्ट हमारा वो हमारा देख रेख में तो इसका सब कुछ है और कहा उसको कौन पूछेगा ये दासी पुत्र को कौन बोला है तस्मिन प्रतिपरकृत् आस्ते ये दूसरे का मंगल करता है हमारा मंगल करता है कोई साधु किसी का मंगल करता है कोई साधु किसी का मंगल करे लेकिन दुर्योधन बोल रहे मंगल कर भले दूसरे का मंगल करता है हमारा ही घर में रहता है हमारा ही देख रेख में रहता है और हमारा मंगल करे कर दूसरे का मंगल कर मैंने पांच पांडव का ऊपर उसका प्रति है इसीलिए गाला गाल दे रहे तस्वीन पृथ्वी को पर दूसरे का मंगल करे और हमारा इधर रहता है हमारा इधर आश्रय तस्मिन परकृत्व आस्ते निर्वस वचन निर्वास्वता में पूरा छास्व उसका सास मतलब उसका सांस को रख दो जान से मत मारो लेकिन धक्के लगाकर बाहर कर दो हमारा राजधानी का बात भागो जब ऐसा धक्का लगा कर धक्का लगाकर बाहर कर दो बोला बिदुर तो जी क्या किए बिदुर जी हा बिदुर जी आ, सर को झिका बोला ठीक है जो इच्छा अपने आप हाँ निकल गया धक्का लगाने का दरकार नहीं गुरु वैष्णव को धक्का हमारा भी कितना जिंदगी में कुछ हुआ हमको निकालने के लिए कुछ बहुत कुछ हुआ गुंडा लगा दिया कुछ हम बोला तेरा गुंडा में क्या होगा हम खुद ही निकल जाए हम खुद ही निकल गया जो हमारा क्या करे हमारा कुछ कुछ बिगाड़ेगा हमारा कुछ नहीं ऐसे ही आ रहा है भजन में ऐसा भजन तो करने के लिए नहीं आता है प्रतिष्ठा लाभ पैसा इस लूटने के लिए आ रहा है तो जो कुछ भी है इधर जो विचार है तो इसको धक्के लगा कर निकाल दो वो बोला बिदुर जी खुद उठ के खड़ा हो गया और धीरे धीरे निकल गया घर को गए विद्यू रानी को बताए कि आज हमको चले जाना है नहीं देना है रात का टाइम रात को बारह एक बजे रात का सब सोए हुए हैं तो अपना तीर और धनु मंत्रु जब जब राजकार्य जो करोगे ना जैसे पुलिस का काम करोगे तो गवर्नमेंट से तुमको एक राइफल दिया जाएगा चाहे चलाओ नहीं चलाओ तो रहेगा वो वर्दी के साथ दिया जाता है तो ऐसे ही वो राजकार्य जो करता है इसलिए उसको तीर्थनु आदि दिया सतव उसको मिलता है तो तीर धनु को रख दिया घर में वो तीर्थनु को लेके राज दरबार का गेट पर उसको छोड़ के रात का अंधेरा में पूरा चला गया तीर्थ अटैंड करिए तीर्थ अटंट कर लिए तीर्थ पर चले गए सुबह में उठ को दे किसका धनु है ये है शोर मच गया हर हाँ बीदूरी क्योंकि तीर तीर्थनु जानता है किसका है सबका मार्किंग है एक एक व्यक्ति का जो तीर धनु है सबका मार्किंग है मार्किंग है ना कुरुक्षेत्र का युद्ध गीता पाठ करो कि देखो अर्जुन का तीर्थनु का नाम है गांडी दूसरे का एक एक रथ का नाम है एक एक, एक अस्त्र का नाम है सब सब नाम है ऐसा करके विदुर महाराज पूरा एकदम राज्य राजधानी सार तमाम छोड़ के क्योंकि वो उसको उसको दिखाई पड़ा कि पूरा खानदान उजारने वाला है अब रह के मैं क्या करूं जहां अधर्म फैलेगा ना तो आज नहीं तो कल उसका पूरा खानदान उजर जाएगा दुर जी निकल गया तीर्थाटन करने के लिए भिखारी का बेश है कोई पता नहीं चला कि ये है इतना बड़ा मंत्री है इतना बड़ा मंत्री है किसी को पता नहीं चले भिखारी का माफिक एक कपड़ा फटा फटा हुआ कपड़ा और लेकिन मनिन वेश साधु तो है ही है संतों में अग्रगणी है बिदुर जी महाराज वो निकल गया और धीरे धीरे तीर्थाटन करने लगे और धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ मैत्रो मुनि का साथ उसका दर्शन हुआ लेकिन मैत्रो मुनि का पहले उधोजी का साथ उद्धव महाराज का साथ उसका पहला दर्शन हुआ इसका संवाद हम कहेंगे और एक विचार हम चौथा स्कंद में देखोगे जब शंकर पार्वती का प्रसंग आए जे शंकर भगवान के इतना अपमान किया कौन दक्ष प्रजापति शंकर ने ये बताया देखो किसी का शरीर में कोई जख्म हो जाए फिर भी सहन होता है लेकिन कोई दुर्जन कोई बदमाश व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति किसी को गाली देता है उल्टा सीधा ऐसा करता है अपमान करता है तो वो सोए हुए रहता है तो उस उस उसको हृदय में कष्ट होता है उसका सो, उसको सोने जाए तो सहन नहीं होता इतना कष्ट होता है क्योंकि उसने उसका दिल में कष्ट दिया अपमान किया इतना उल्टा पलटा किया हुआ अभी जी, जी, अभी जो विचार आता है विदुर जी महाराज का साथ उद्धव जी महाराज का दर्शन हुआ उद्धव जी महाराज कौन है बोले उद्धव जी महाराज इतना बड़ा जिसको ठाकुर जी ने बोला जो उद्धव है वही मैं हूं उद्धव और मेरे में कोई पार्थक नहीं है जो मैं हूं वही उद्धव है क्योंकि इतना प्रीति है इसका बारे में उद्धव का बारे में एक लाइन बता दे कि उद्धव जी पांच साल चार साल की उम्र पे जब माता जी कहते थे माता जी कहती थी ओए भोजन के लिए आ जा बेटा नहीं हम भोजन नहीं करेंगे क्यों बोले वो गा के देखा कृष्ण को बनाकर कृष्ण मूर्ति बनाकर खेल रहे अब तो भोजन तो कर जा नहीं भोजन की इच्छा ने भूख नहीं है कृष्ण को लेकर बचपन से खेल कूद कुछ, कुछ भी है बचपन से लेकर किष्णों को छोड़कर उसका कुछ नहीं खेल कूद जो कुछ कृष्णो ले तो को लेकर तो ऐसे ही कृष्णो को चिंतन किया कि जीते जी वो कृष्ण के स्वरूप को कृष्णो का जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर लिया समझा मेरा बात समझा क्या जीते जी का जो स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया इतना कंसेंट्रेट किया किष्णों का रूप कृष्णों का गुण इसका ऊपर जो पूरा चिंतन करते करते कृष्ण का स्वरूप बन गया स्वयं कृष्ण का स्वरूप बन गया उसका होता है कभी नहीं होता है हम इसका उदाहरण दिया ना जैसे लिजर जो ये है आपका कैमेलियन कैमेलियन कैमिलियन है किसी भी कालर पे जाए कैमिलियन कुछ देर तक ऐसा बैठे उस उस पेड़ का रंग हो जाए सबुज रंग है तो सबुज हो जाए गिर उसका लाल का रंग हो जाए तो क्यों नहीं हो पाए ऐसा हो गया कि एकदम जैसे कृष्ण जैसा देखने में जो भी हम शॉर्ट को उसको संक्षेप में बता रहे हैं और कभी कभी कृष्णो का चिंतन करते करते एकदम अश्रुपूर्ण हो जाता था पांच साल का लड़का है लेकिन कृष्णो का बारे में चिंतन करते करते संकीर्तन करते करते उसका आंसू और रोम रोम खड़ा रोम रोम जो है वो खड़ा हो जाता उसका रोम रोम खारा हो जाता है ऐसा ऐसा आनंद और बिदुर जी महाराज ये उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण तो चला गया नित्यधाम रोते रोते बोला है क्योंकि ये जो प्रसंग आया इसमें कृष्ण का प्रसंग आया तो इस समय बिदुरु जी को जब प्रश्न किए सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब प्रश्न किए कृष्णो प्रश्नो कृष्णो के बारे में तो उत्तर देने का हिम्मत ही नहीं है बिदुजी उद्धव जी महाराज का अंदर प्रेम का मारे इतना अश्रु है जिसके द्वारा वो उसका वचन बंद हो गया बहुत देर तक चुपचाप रहा माथा निचुकिया और अश्रु जो है वर्षण करना शुरू कर दिया अश्रु वर्षाया और धीरे धीरे सोनकोका निलोकम पुनरागत नेत्यम प्रत्याहोस्म बहुत देर तक चुपचाप रहा कुछ वचन नहीं आया बाक नहीं स्पूर्ति हुआ हैं बाक नहीं स्पूर्ति हुई इसके बाद जो है सोन धीरे धीरे भगवान चिंता करते करते भगवान का पास वृत्ति लय हो गया था अंतर का फिर वापस आया आंखों का आंसू पोसते हुए धीरे धीरे उद्धव उद्धव जी ने बताया ज कृष्ण दुमन, कृष्ण दुमनी निम्लोचे गिरनेशु अजगरे हम नु न कुशलम ब्रियाम गतश्रीशु गृहेशु अहम कृष्ण नामक ये सूर्य है कृष्ण नामक जो सूर्य है ये सूर्य जो अभी क्या हुआ ये अस्त गया कृष्ण नित्य धाम को चले गए इसका ही व्याख्या कर रहे हैं कि निम्लोचे गिरने शु अजगरे हेलो क्या हुआ वो जय कृष्ण नामक कृष्ण नाम का जो सूर्य है वो अस्त गया है कृष्ण नाम का जो सूर्य है वो अस्त चला गया और पूरा जो है चारों ओर जैसे जैसे सांप ग्रास किया चारों भवन की जो सांप जैसे ग्रास करता है गृणेश जैसे अजगर ग्रास किया जैसे लगता है कि अजगर जो है वो पूरा दुनिया ग्रास करके रखा ऐसा लगता है इस अवस्था में जितना सारे जोदुवंशी है ये जोदुवंशी भी कृष्णो का साथ रहते हुए भी उसको पता नहीं चला कि ये साक्षात परात्परिक्षर है ये स्वयं भगवान है इसको पता नहीं चला ऐसा है इसका बारे में बिदुर जी कह रहे हैं कि दुर्भगो बतो लोको अयम जोदो निपी जे संग बसंती विदुर हरिम मीना ईब रूपम ये जोदुवंशी कृष्णों का साथ बहुत दिन रहे लेकिन इसको पता नहीं चला जी वो साक्षात पर्वत अखिलेश्वर है कैसा उदाहरण दिया बोले जैसे पानी के अंदर में मछली रहता है ना पानी के अंदर में और पूर्णमासी में जैसे ही पूर्णमासी आएगा देखोगे कार्तिक पूर्णिमा शरद पूर्णिमा उसमें चंद्रमा का ज्योति जो है वो कई गुण वेशी होता है बहुत एकदम उस समय में चंद्रमा का जो प्रतिफलन जो है पानी में गिरता है बड़ा बड़ा मछली लोग क्या है खाने के लिए जाता है मछली चंद्रमा का वो जो पीला पीला सुंदर सोने जैसा रंग और चंद्रमा का पूरा प्रतिफलन पानी में गिरता है तो मछली लोग दूर से बोलता है क्या है, खाने का चीज है शायद खाने के लिए जाता है कुछ नहीं है मछली उद्धव जी ऐसा ही उदाहरण दिया कि ठाकुर जी इतना दिन तक जदुवंश में बिहार किया लेकिन किसी को पता नहीं चला ये परात साक्षात कृष्ण ऐसा इसका ही उदाहरण दिया बतो दुर्भोग जदबो निचरम भी जे संग जे संग विदुर तो हरिम मीना इड़पम उड़पम मानी चंद्रमा चंद्रमा को चंद्रमा को जैसो मीना हा। मीना मतलब माछ मछली सब ऐसा करते करते अभी उद्धव जी कह रहे हैं कि देखो ये ठाकुर जी का इतना सुंदर रूप है कि वो रूप त्रिभुवन में तो दूर की बात अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड में कहीं नहीं है अनंत ब्रह्मांड में ठाकुर जी का ये जो रूप है ये कई नहीं है नहीं है और ठाकुर जी खुद का अपना जो स्वरूप है वो देख के हैरान हो जाते थे अगर दारका में ये स्फोटिक स्तंभ है ना स्फोटिक स्तंभ जानते हो स्फोटिक स्तंभ नहीं जानते स्फोटिक का स्तंभ शीशे का कह रहे हैं कि जब स्फोटिक स्तंभ हो में स्फोटिक स्तंभ राजधानी और स्फोटिक स्तंभों का सामने अगर अचानक अपना नजर गिर गया स्फोटिक स्तंभ में तो कृष्ण देखते रहते हैं कौन है ये कौन है कौन है कृष्ण अपना ही स्वरूप को कौन है अपने को आलिंगन करने की इच्छा होती है चुम्बन करने के है, करने का कौन है कृष्ण स्वयं कृष्ण अपना ही रूप को स्तंभ में देखा स्फोटिक स्तंभ में आ देखते हुए खड़ा होता कौन है ये कौन है इसको आलिंगन करने के लिए जाता है चुम्बन करने के लिए किस्तु स्वयं अपने रूप को इधर उद्धव जी बताया उद्धव जी स्वयं बता रहे मायावलम दर्शयता गृहित विस्मापनम स्वस्व चौस्व चौव गर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम क्या बताया जनमर्तो लीलो जनमर्त लीलोपयम सयोगम मया बलम दर्शयता गृहित विस्मापन ससोच सौ बे परम पदम भूषण भूशन भूषण भूशन भले जनमर्त लीलोपयकम संयोगम मर्तोलीला का अनुरूप नरलीला जो किया है भगवान नरलीला नरवपू नरलीला रनूप चैतन्य चैतन में क्या लिखा नरो बपु बपू नरोल भाई अनुरूप अनुरूप लेकिन नर नहीं है अनुरूप रूप मतलब तुलना किया गया लेकिन नर नहीं है नर का माफी ये जो है इधर बताया जनमर तो लीलो पोई कम माया माया जोग माया को आशय किया ना इधर बोले जन्मर जन्मर तो लीलो पोई कम जोग माया को आश्रय करते हुए ठाकुर जी ये जगत में क्योंकि ये जगत प्रपंच में ठाकुर जी का मूर्ति दर्शन करना संभव नहीं है ठाकुर जी का मूर्ति दर्शन करना संभव नहीं है कैसे दर्शन करें लेकिन ठाकुर जी जब प्रकट विहार किया तो हर में किस्त जा रहा है किस्त खा रहा है इच्छा करके किया जोग के द्वारा अपना मूर्ति को प्राकट्य विदान किया हर लेकिन उसका तो दर्शन सबका दर्शन तो पक्का नहीं है दर्शन मतलब ये आंखों का दर्शन नहीं।, तो नहीं है चैतन्य महापो प्रकट विहार जब किए बहुत आदमी चेतन महापो को देखे हैं, लेकिन वो दर्शन तो दर्शन नहीं है चपाल गोपाल दे चपाल गोला इतना बदमाश है चपाल गोपाल देखे है कितना सारा बदमाश लोग चैतन्य महापो को देख भट्ट थारी चैतन्य महा मारने गया महापो को काटारी लेकर मारने गया चैतन महापो को वो काटारी अपना शरीर में गिरा को काटने किया कुछ नहीं खराब किया बोलो तो ये जो है माया भगवान का माया जो है जोग माया उस दो चार दिन पहले भी बता था जी इसका नाम है स्वप्रकाश स्वप्रकाश तथा शक्ति सौंदर्भ है अगर ठाकुर जी चाहे तो इस दृश्य प्रपंच में अगर ठाकुर जी चाहे तो इस दृश्य प्रपंच में अपना स्वरूप को कर दे। देखो जब भी तत्व के बिना दर्शन पक्का नहीं होगा लेकिन शिशुपाल भी देखे शिशुपाल देखा नहीं शिशुपाल भी तो देखे हा नहीं बोल रहे कंसो भी देखे तो ये दर्शन दर्शन नहीं है समझा मेरा बात सिद्धांत तो। जन्मर्थ लीलो कोयोगम मयावलम दर्शयता गृहित शोभगर्धे परम पदम भूषण भूषण आंगम जितना सारे भूषण से ठाकुर जी को भूषण कराया जाए वो कुछ भी नहीं क्योंकि अलंकार है जो कुछ भी है ठाकुर जी का शरीर में चढ़ा दो तो शास्त्रोकारों ने बताया शास्त्रोकारों ने बताया ऐसा लग रहा है कि अलंकार प्रभु जी का शरीर का सौंदर्यों का विकास नहीं किया तो क्या किया बोले सौंदर्य विकास किया कृष्ण स्वयं वो अलंकारों का समझा नहीं जो भूषण है आपने सोचा कि भूषण लगा दिया कृष्ण के देखने में अच्छा होगा नहीं ये भूषण को भूषण को भूषण बना दिया आभूषण कृष्ण का जो सुंदर जो है वो सौंदर्य जो आभूषण है उसको सौंदर्य बना दिया तू क्या सौंदर्य बनाएगा हम ऐसा ऐसा करते करते अभी उधव जी रो रहा है रोते रोते एकदम पागल हो गया भले हे बिदूर आज हमारा याद हो रहा है जब ए प्रभु हमारा कृष्ण हमारा दोस्त बन के रहा कभी हमको कभी भी हमको ऐसा बुला लेते उधो इधर आ जाओ थोड़ा चर्चा है इस अवस्था हुआ है अब इस अवस्था में क्या करना उचित है उधो थोड़ा बुद्धि दो कृष्ण स्वयं कृष्ण स्वयं उद्धव जी को बुला लेते उद्धव थोड़ा हो चर्चा करिए ऐसा समस्या हुआ उसका समाधान कैसे हो जाए बैठ के बैठ कृष्ण स्वयं भगवान वो समाधान के लिए उद्धव को बुलाते थे, थे और आज जो बोलते हैं उद्धव जी बोलते हैं, आज हमारा आ जाता है कि ठाकुर जी कितना करुना है।, है हमको बुला बुला लेते थे और उसका बोले दुनो तिछेतहा पदाब बच पदा बो भी बंदो पदो अभिव पित्रो एन ताकिनमोना भले ये चिंता करके हमारा बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमको कृष्णो कभी कभी बुला लेते थे बुला लेते थे, आओ चर्चा करें इस विषय में फिर ए, ये बात सोचकर हमारा दुख होता है कभी कभी पिता माता को वंदना करके जब कृष्ण जाके बोला हे पिता माता आप लोगों का सेवा हम नहीं कर पाया कंसों से भाई भी तो हो दूर रहे ऐसा करके मजा करके जो बताते पिता माता के सामने अभी हम सेवा नहीं कर पाया आपका सेवा करना उचित था ऐसा जो बताते तो हमारा अंदर में मोह हो जाता आह कैसा आश्चर्य विषय है कैसा आश्चर्य विषय है देखो ठाकुर जी स्वयं पर लेकिन पिता माता के सामने ऐसा करके बोलते थे आपका सेवा नहीं कर पाया क्षमा कर देना उसके बाद उसका श्लोक आता है जो श्लोक का चर्चा हमको पहला स्कंद में ही करना चाहिए था लेकिन समय मिला नहीं आप सुने होंगे कि सुखदेव गोस्वामी को जंगल से लाने के लिए वैष्णदेव गोस्वामी भेजा था दो शिष्यों को वो कठूरिया बनके गया था कठूरिया बन के काट संगो जंगल में कठूरिया बना के कठूरिया बना के उसको भेजा था और जंगल में भेजा किस लिए सुखदेव गोस्वामी को लाने के लिए उसको ले आओ वो आएगा नहीं उसको ऐसे लोभ देखा के ले आओ जो वो आ जाए और हम भागवत रस जो है उस पात्रों में रख सके पहले बताओ ये जब बताए तो इस समय बैषदेव गोस्वामी ये कठोरिया वन के जो दो शिष्यों गया और शिष्यों को अपना सुंदर भागवत का श्लोक सिखा दिया श्लोक सिखा दिया ये श्लोक को कुछ नहीं बोलना उसको वो उधर बैठ कर भजन कर रहे हैं। और कुछ नहीं बोलना और आगे में काट काटना काट काटते रहना और श्लोक को दोहराना और श्लोक सुनते ही वो देख बेचैनी पैदा हुई देखना बोला वैष्णदेव जी बोल दिया कुछ नहीं करने का दरकार है तू तू काट करते रहा। और श्लोक को बोलते रह और देखे वो भागे आ जाएगा वैष्णदेव गोस्वामी बोले तो उसको श्लोक दो श्लोक सिखा दिया उधर गया जाके काट करते रहे और श्लोक को दोहराते रहे और तुरंत सुखदेव गोस्वामी आंखें खोला कहां से आ रहा है ये कहां से आ रहा है ए, थोड़ा और बोलो और बोलो बाबा जो है वो मोनी बाबा आप जवान खोल दिया कैसा मोनी बाबा है को। और बोलो और बोलो और और सुनना है तो चलो मेरा साथ इधर नहीं होगा कहां जाए कहा जाए सुनाओ मेरे को और सुनाओ बोले और सुनना है तो ऐसा बहुत सारे है चलो मेरा साथ जैसे शिकारी लोग शिकार करते हैं वो मछली को शिकार करने के लिए चारा दिया जाए मछली बोलते छोक खाता है उसके बाद निकाल लेते इधर लग गया उसको उठा के मछुआरे ने उसको पकड़ लिया ऐसे बैसदेव जी उसको पकड़ने के लिए धंधा बनाया है थोड़ा सा एक तो सुंदर व्यवस्था जी ये आधार ऐसा है उसमें जाके भागवत का दो चार दो तीन श्लोक सुना वो भागे आएगा पीछे कहा है ऐसा कहा सुनने को मिलेगा ऐसा करके उस श्लोकों का जो विषय है उस विषय में हम चर्चा करेंगे सायकालीन अधिवेशन पे सुंदर करके फिर भी अभी थोड़ा बहुत चर्चा कर दे अहोकालिग यद्यपि असाधि ले गोतिम अन्नम कंगवाद यालुम शरण बजेम अहो वो कीम स्तन कालकूटम अहो वो कीम स्तन कालकूटम ओ बकासुर का भगनी जो है बकासुर का भगनी ये स्वयं काकी बोलिए वो स्तन में विष लगाकर जो गोपाल को मारने के लिए गए गई थी ना लेकिन कुछ नहीं कर पाए कर पाई कुछ होबो की यम स्तन कालकुटम जिघंग सी असाधी दुष्टा है लेकिन फिर भी लेवे गोतिम धितम धात्री मैया का जो गोती है वो गोती उसको मिल गए तत्व अन्यम कंगा दयालु स्वर्णम ऐसा जो दयालु है जो मारने के लिए गया फिर भी उसको सदगोती दे दी दे दिया उसको छोड़ के मैं किसका वयन करूं? इस विषय में सायकालीन उदिवेशन में चर्चा हो पाएगा बहुत लंबा चौड़ा चर्चा है। हैविण देमितम ताबत स्पृहहा परिभव विपुलश लोग जावत नवि तावा, <coughs> भन न देहो सुहित निमित्तम् सुहितपृहापरी भवो विपुलश्चो तबद ममो नीतिसदग्रह वातिमूल तबद्रिम न प्रवृीति लोक वाँ चकलपत्र के कृपा सिंधु पतिता नाव्यो वैष्णवभ्यो न